श्री गुरु चरण सरोज रजमन पुरुषकार करण गभु बर विमल सो गायक फल साहु सार कामचंद्र की जय पवन सुवनु मान की जय गुरु भाई सदसन संख्या तीन सौ के बाद मुनिमंडलें जन के सिर नागा सबा सादर पुनि भेंटे जा माता ऊपी लगुन निभा जोर पंक रो पानी सुहाये भोले वसन प्रेम जनु जाए काम करांति प्रशंसा उन्हें महेश मन मान प्रहंसा करी जोग जोगी जयिलाी तोह मोह ममता मद त्यागी तक ब्रह्म लखय विनाशी निदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जे जान नानी कर कि न सक सकुमानी महिमा निगम नीति कही थी कही ज्योतिहूँ का ले करई नयन विषय मो का भयो सो समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीव कहूँ भय अनुकूल अनुकूल सिहा राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लोग हाँ की जय दुस्मरण करेंगे जनकपुरी और जनकपुर से बारात प्रस्थान करने लगे सब बराती लोग महाराज दशरथ मंडली चारो भाई ये सब लज नगर से बाहर रुपये की बरात छी जा रही है और उनको भेजने के लिए जनक जी उनके मंत्री घरवाले ये सब लोग उनके साथ हैं उनको विदा करने जा रहे हैं विदा करने का तरीका ये नहीं कि घर से ये विदा कर दिया और वो अपने घर में रुक गए और ये सब लोग चले आए ये सब उनको विदा करने के लिए नगर के बाहर तक गए सब राजती उसके साथ साथ विदा करते हुए वहाँ तक गए नगर के बाहर जब पहुंच गए तो महाराज दशरथ ने उनको जनक जी से कहा कि आप बहुत दूर चले आए हैं अब आप जो है वो और वो जन महाराज दशरथ रोक गए जैसे की रुक जाने पे जैसे ये आगे और न जाए साथ में अब वो वापस कर दे इसलिए वहां रुक गए तो जनक भी रुक गए और सब लोग भी रुके और फिर उनको सबको विदाई करते हुए सबकी विनती जनगीने की, की सबसे मिले पहले महारा से मिले फिर मुन मंडली से मिले फिर चारों भाइयों से मिले फिर उसके बाद में विश्वामित्र जी से एक बार विशेष रूप से मिले इस प्रकार से सबसे मिलकर करके उनको विदा किए तब बरा चली तो जो इस समय यहाँ की विदाई हो रही है कि बारात आगे जाती है और जनक जी वहाँ से अपनी मंडली साइड वापस लौटते हैं वो स्थान वहाँ से जनकपुरी से नगर के बाहर मार्ग में वहां पर ये खड़े हुए इस प्रकार से बातचीत होती है इसमें पिछली बार देख रहे थे ये है बरात हुई विवाह हुआ इसमें सब विधि विधान पूर्वक नियम पूर्वक कार्य हुए वैदिक रीत से हुए लोक रीत से हुए और अपनी परंपरा से परिवार की परंपरा से कुल परंपरा के अनुसार जो कार्य होते वो सब उसमें पूरे किए गए ये भी देखते हैं इस विवाह में के सब लोगों का यथोचित आदर सम्मान हुआ जो जिस प्रकार का था उसका सबका सम्मान भी हुआ सबके साथ में प्रेम दोहरा भी रहा दोनों तरफ से रहा जनक जी की ओर से भी रहा और महाराज दशरथ की ओर से भी रहा उनके साथ में दोनों ओर से गुरु लोग हैं विप्र लोग हैं, ये सब उनको बताते रहते हैं कि समय क्या करना चाहिए और ये सब उनका कहना भी मानते हैं जैसा जैसा ये बताते हैं उसी उसी प्रकार से ये सब करते हैं इसलिए बड़ी शांत पूर्वक बिना किसी संघर्ष के आपस में मतभेद के कोई मतभेद नहीं सब प्रेम पूर्वक सील संकोच के साथ में धैर्य के साथ में सब विवाह का कार्य संपन्न हो गया आज जब बारात चल रही है उस समय भी बारात के समय दोनों ओर से बराबर प्रेम भाव है आदर भाव दोनों तरफ से है शील और संकोच, शील और प्रेम शील और आदर भाव ये सब दोनों तरफ से बराबर है इसलिए जब देखा महाराज दशरथ ने कि जनक जी बराबर चले आ रहे हैं ही पीछे पीछे तो उनको जो है ये है, अच्छा नहीं लगा और वो रुक गए और उनको वापस करने लगे तो ये महाराज दशरथ की तरफ से जनक जी का आदर भाव था प्रेम भाव उनका था तो वो उन्होंने अपना व्यक्त किया और फिर जनक जी ने महाराज दशरथ की प्रशंसा की और ये कहा कि आपके संबंध से हम कहा छोटे थे और इतने महानता को हम प्राप्त हो गए हमारी बड़ी प्रशंसा हुई तो उनकी कृतज्ञता व्यक्त की जनक जी ने तो ये रामचरितमानस में ये सब संबंध किस प्रकार के है ये संबंधों में नियम किस प्रकार के पालन किए जाते हैं उनका विधान क्या है ये सब यहाँ बताया गया अभी कहते हैं महाराज दशरथ से मिलने के बाद जनक जी से जो मुनि मंडली थी उनको सबको जनक जी ने प्रणाम किया उनको विदा करते समय अंत में उनको प्रणाम किया नमस्कार किया सबको तो सब मुनि मंडली ने भी उनको आशीर्वाद दिया तो वो कहते हैं ये है, यह है यहाँ से की मुनिमंडली ही जनक शरण आवा मुनिमंडली उसमें जितने मित्र लोग हैं मुनि लोग है गुरुजन है उन सबको जनक जी सब सब ने सबको सिर्फ नावाकमन सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम उत्तर में मुनियों लोगों ने क्या किया कि आशीर्वाद समय उन आशीर्वाद दिया जनक जी को मुनियों का काम ये है कि तो ये सब जनक जी आज छतरी लगाजा लोग हैं ये है तो ये सब आशीर्वाद के पात्र है इनको सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया अब इसके बाद जनक जी जो है वो भगवान श्री जी और जो चारों भाई हैं उनकी तरफ उनका ध्यान दिया और उनसे भी विदा चाहते हैं इसलिए उनकी विनती करने लगे कहते जा माता राम लक्ष्मण भगत चारों भाईयों को तो जनक जी ने भेंटे के मानो उनको सबको हृदय हो रहा और लगा करके तो उनको विदा करने को तैयार हुए तो जब वो सब जनक जी उनके पास गए और उनके हृदय से लगाया तो उन्होंने क्या देखा एक बार फिर तुलसीदास जी स्मरण हैं कि देखा कि भाई चारों भाई बड़े ही सुंदर है बड़े ही शील निधान है गुण निधान है प्रेम पर पूर्ण हैं, सबके हृदय में आदर भाव ये सब जनक जी ने उनके सब भाइयों के साथ में देखा तुलसी के लिए बोल दिया तुलसीदास जी ने रूप शील गुण निध सब भ्राता सब भाई रूप निधान भी शील निधान भी है और गुण निधान है तो ये अब उनके कैसे रूप निधान है शील निधान कैसे हैं ये सबका आगे विस्तार करते हैं यहाँ तो ये तो बचन तुलसीदास जी का है तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जनक जी चारों भाइयों से मिले तो उनको हृदय से लगा लिया और उनके रूप शील गुण आदि को उन्होंने देखा और वो उनके हृदय में छा गया तो अब जनक जी क्या बोलते हैं उसको तो बताते हैं जोड़ पंकर सुखाये तो कहते हा हाथ हाँ जोड़ करके जोड़ पंकरण माने करकमल कमल जोड़ करके जनक जी ने उन चारों भाइयों से बोले बचन प्रेम जन जाए इस प्रकार से बोले कैसे बचन बोले प्रेम जन जाए के माने वो उनके हृदय में चारों भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम खा हुआ है उसी प्रेम में डूबे हुए बचन निकले ऐसे ये भी मालूम होता है कि जिसके मुख से जैसे वचन निकलते हैं हृदय में कुछ वैसा ही होता है उसी से प्रभावित होकर के वैसे वचन निकलते हैं अगर हृदय में प्रेम है तो वाणी में भी वो हो प्रेम का प्रभाव पानी में भी दिखाई देगा अगर हृदय में भैर भाव है कटका का भाव है तो वाणी जब निकलेगी तो उस भैर भाव के बैर रस में डूबी हुई और कटुता के रस में डूबी हुई तब वाणी निकलेगी तब कड़वी बाणी होगी कर्कश होगी वैसे निकलेगी तो वैसे सुनाई देगी फिर तो। मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी तो समझे की हृदय में तो बड़ा प्रेम है और बाणी खुद कर्कश है ऐसे नहीं होगा हृदय में तो कर्कशता है लेकिन ऊपर से बाणी में प्रेम है अगर जब इस प्रकार का विरोधी होगी अगर कोई बनावती कोशिश करेगी तो ये पाखंड होगा ये भी कोई गुण नहीं हुआ स्वाभाविक रूप ये हुआ कि हृदय में प्रेम हो तो उसी प्रेम में डूबी भी भी हुई बताने के लिए यहाँ बोल दिए कि जनक जी जब बोले तब उनके हृदय में चारों भाइयों का प्रेम तो सुनाया हुआ था उसी प्रेम से भरी हुई बाणी भी उनके मुँह से वैसे ही निकली और क्या बोलते हैं जनक जी अब भगवान राम की तरफ संबोधन करके जनक जी कहते हैं कि भगवान राम कैसे हैं तो एक यहाँ पर ये स्तुति है ये भगवान राम की स्तुति करते हैं उनकी महिमा उनका गुणगान गाते हैं ये देखते हैं कि भगवान राम जाते वहां वहाँ वहा, मुनि लोग हैं ऋषि लोग है वे सब लोग भगवान की भगवान राम की स्तुति गाते हैं आगे भी देखे की भगवान जाते हैं वहां उनकी स्तुतियां गाई जाती है यहाँ पर भी जनकपुर में भगवान राम आए और जनक जी ने अभी तक भगवान राम की स्थिति नहीं गाई थी अब उनके सामने स्थिति है भगवान राम जा रहे हैं तो स्थिति बोलते हैं स्थिति में परमात्मा का जो रूप है लक्षण है गुण धर्म है उन सबका वर्णन स्थितियों में करते हैं भक्ति ग्रंथ जितने उसमें परमात्मा का जो निरूपण है वो स्थितियों में है स्थितियों को ध्यान से पढ़े तो फिर उसमें परमात्मा कैसा है वो रा बता दिया जाता है और स्थिति भगवान की जब करें भी तो करने का तरीका भी यही है अगर हम भगवान की स्तुति करें तब तो भगवान की महिमा का स्मरण करें उनकी महिमा मन में आगे और फिर वही महिमा अपने मुख से उसका उच्चारण करें भूलें तब स्तर तो इसका प्रभाव यह होता है स्थिति का प्रभाव मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा कि परमात्मा के गुणों का स्मरण आएगा मन, मन बुद्धि में जब आएगा तब तो उनके गुणों का प्रभाव यह होगा कि मन शुद्ध होगा निर्विकार होगा संस्कार अच्छे बनेंगे व्यक्ति में परिवर्तन होगा सुधार होगा इसलिए भगवान का स्मरण उनके गुणों का स्मरण करते हैं और उनके मुख से उनके गुणों का वर्णन करते हैं ये स्तुति है उसका। और जब कभी किसी व्यक्ति को अपने कहीं कोई दुर्गुणों को दूर करना हो अपने हृदय में कोई गुण लाना हो तब तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं की आप हमारे हृदय में इस गुण को उत्पन्न करें कृपा करें और ऐसा गुण हमको दें हुँ? संतो ने यही परंपरा अपनाई वे लोग भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान से करते रहे कि हे भगवान उनको कुछ ऐसी शक्ति दो कि हम लोग कल्याण का कार्य कर सकें। भगवान की स्तुति बंदना की भगवान सर्व शक्तिमान है सत्य करने वाले हैं, फिर उनको भगवान से कहा कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि कुछ हम लोग कल्याण का कार्य करें और फिर भगवान से बोले कि ये भी भगवान ऐसा भी करो कि जब लोग कल्याण का कार्य करें तो हमारे मन में अभिमान ना आवे उसके प्रति हमारे में उदासीनता भी बनी रहे दोनों काल साथ साथ ये भगवान ऐसा भी हो कि हम लोक कल्याण का कार्य करें कुछ महिमा में कार्य हमारे द्वारा हो आप सारे संसार के पालन करने वाले हैं कृपा करने वाले हैं धर्म की स्थापना करने वाले हैं। हमारे द्वारा भी आपका भगवान कुछ हो हम उसके माध्यम बने लेकिन हमको तो उसका अभिमान हो। ये भी याद रहे कि आप ही के द्वारा ये सब कार्य संपन्न हो रहा है आप ही कथा कर रहे हो तब ये सब हो रहा है इस प्रकार से वो बना रहे तो उदासीनता भी हमारे अंदर बनी रहे दोनों बातों साथ साथ तो ये भगवान से जब प्रार्थना करते हैं क्यों करते हैं इस प्रकार की प्रार्थना जबकि परमात्मा के उसी प्रकार के गुण का पहले स्मरण करो कि परमात्मा इतना तो शक्तिशाली है और परमात्मा सारे संसार में धर्म की स्थापना करने वाला सबका कल्याण करने वाला सबका हित करने वाला ये गुण सब परमात्मा के स्मरण करें और फिर परमात्मा से कहें कि हमें भी इस प्रकार की शक्ति दें कि हम भी लोक कल्याण कुछ कार्य कर सकें क्योंकि आप ऐसी शक्ति आप में है आप हमको दे भी सकते हैं तो ऐसे प्रार्थना करने व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार की शक्ति आती भी है जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम क्या हैं हम तो कुछ नहीं हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम तो बिल्कुल बेकार हैं हमें ताकत ही क्या है ये कोई भक्ति का लक्षण नहीं है कि हमें ताकत ही क्या है हम कर ही क्या सकते हैं हम तो बिल्कुल बेकार आदमी हैं हम तो खाने तो तो पीने की सरकार और क्या भला कर सकते हैं ऐसा नहीं भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान हमको शक्ति दो और जैसे आप शक्तिमान हैं तो आपकी कृपा यही है कि हमारे अंदर भी शक्ति आवे और हम भी कोई जीवन का अपना उच्च लक्ष्य रखें उसके प्रति समर्पित हों, उसी प्रकार का कार्य करें ये भी प्रार्थना करें लेकिन देखें। इसके साथ साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि सब सब ये हमारे द्वारा हो लेकिन ये याद रहे ये सब आप ही करा रहे हो आप ही की शक्ति से हो रहा है आप ही की कृपा से हो रहा है इसमें हमारा अहंकार उत्पन्न न होने पाए इसमें हम उसी प्रकार से इस कार्यो के प्रति सीधा कार्य करते हुए भी उसके प्रति उदासीनता एक बनी रहे उदासीनता मन सफल हो तो असफल हो तो लाभ हो तो लाभ न हो तो सुख हो दुख हो अनुकूल परिस्थितियाँ आवे उन सब में हमारा सम्भाव बना रहे नहीं तो लोग कार्य करने के साथ साथ व्यक्ति में ये सब विकार उत्पन्न होते हैं लाभ आंजय पराजय में उसको सुख दुख लगने लगता है व्याकुलता होने लगती है तो वो सब ना मे ऐसे करके कार्य सम्पन्न हो तो ये उदाहरण बताया कि प्रार्थना करें तो इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है भगवान से ऐसे यहाँ पर जब जनक जी जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान श्री राम जी से उनकी महिमा बोल रहे हैं उनके सामने कहते हैं राम कहो दे भांति प्रशंसा की हे भगवान हम आपसे किस प्रकार से आपकी प्रशंसा कैसे करें मन स्तुति हम आपकी कैसे करें मुनि महेश मन मानव आपका बहुत महान हो ऐसे महान हो तो मुनियों के हृदय में और भगवान शंकर जी के हृदय में भी जैसे मानसरोवर में हंस वास करते हैं वैसे आप उनके हृदय में बात करते है। है, तो है, हैं देखो ये भगवान की ये महिमा है कि भगवान जो हैं भगवान तो सरबत हैं सब जगह रहते हैं ऐसे कौन सी जगह जहाँ भगवान ना हो सारा जगत तो ही भगवान का रूप है लेकिन यहाँ कहते हैं कि भगवान जो है शंकर जी के हृदय में बास करते हैं और मुनियों के हृदय में बास करते हैं जब सब जगह है तो इनके हृदय में बास करते हैं इसका क्या तात्पर्य होगा? और लोगों के हृदय में माया बात करती है मुन्ियों के मन में शंकर जी के हृदय में भगवान परमात्मा बात करते हैं ये अंतर है परमात्मा भी है और माया भी है माया के मन है मोह जाल काम क्रोध लोभ मोह लो, ऐसा देश छल प्रकंड पाखंड भी सबके हृदय में बास करते हैं तो सारे संसार में अधिकांश लोगों के हृदय में यही सब विकार ही बात करते हैं। लेकिन मुनियों के मन में क्या है ये सब विकार नहीं जिनके हृदय में कोई विकार नहीं है वहाँ परमात्मा वास करता है परमात्मा वास करता है तो परमात्मा का प्रभाव दिखाई देता है कहीं कहीं माया का प्रभाव दिख रहा है और कहीं कहीं परमात्मा का प्रभाव दिख रहा है जहाँ परमात्मा है तो परमात्मा का प्रभाव जितने भी गुण हैं सब परमात्मा के ही रूप है जितनी भी शक्तियाँ हैं सब परमात्मा की जितनी भी महिमा किसी के हृदय में है वो सब परमात्मा की है जितना भी ज्ञान है वो सब परमात्मा ही का है जितनी भक्ति है वो सब परमात्मा ही का लक्षण है जिसके हृदय में परमात्मा आया तो परमात्मा का ज्ञान भी है परमात्मा की भक्ति भी है प्रेम भी है उदारता क्षमा करमा दया सदभाव आत्मभाव ये सब जितने भी गुण है वो सब क्या है हृदय में परमात्मा है तो उसी के कारण से ये सब व्यक्ति के हृदय में और अगर परमात्मा परमात्मा सब जगह होते हुए भी माया कभी कभी इस परमात्मा को प्रछन्न कर लेती आवृत कर लेती गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि ज्ञान अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर रखा है तो परमात्मा का जो ज्ञान है अज्ञान आवृत कर तो माँ फैल जाती अब जब हृदय में माया फैल गई तो राग हो गया सर हो गई ये मेरा ये मेरा ये मकान मेरा ये परिवार मेरा ये धन मेरा ये शरीर मेरा मेरा मेरा सब उसमें और चूंकि मेरा है उसमें मोह है उसमें आसक्ति है फिर उसी के साथ साथ जहाँ ये आसक्ति है मोह है ममता है अहंकार है फिर वहीं फिर अनेक दोष फिर दोस्त छखंड प्रकंश दम्भ बैर राग देश ये सब उसके साथ साथ ही माया का विस्तार उसी के साथ साथ ही दुर्गुण भी जितने हैं वो सब माया के कारण से हृदय में आ गए तो इसलिए संसार इस में जितने भी लोग हैं उनको दो भागों में विभाजित कर दिया एक वो लोग जिनके हृदय में माया भरी हुई है माया है। लो जो लो जो लो है, है, के जाल में फंसे हुए हैं, और दूसरे वे लोग जो लोग ज्ञानी हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में ये सब माया जाल नहीं है उनके हृदय में परमात्मा है परमात्मा के सदगुण है वो सब उसमें है तो ये बोल दिया की इस प्रकार से मन महेश मन मानस अहिंसा और बोले की कर जोग जोगी जहीगी जो ममता मत त्यागी और फिर कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों के हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं है परमात्मा जिनके हृदय में हंस होकर के बात नहीं करता तो उनमें से दूसरी श्रेणी के वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसा ही हो जाए हम भी मुनिभाव को प्राप्त हो जाए हमारे हृदय में भी भगवान आकर के हंस की तरह से बात करे ऐसे चाहने वाले लोग हैं है। मन ये लोग साधक ये जो साधक हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारे हृदय के काम को मिटें और परमात्मा हृदय में आगे और उसकी गुण हमारे हृदय में दिखाई दें। तो ऐसे लोग क्या करते हैं उनके लिए बताया की जो भी जोगी ये ही लागी उसके लिए परमात्मा के लिए परमात्मा हृदय में आगे हमारे हृदय में बात करे परमात्मा का आनंद हमारे हृदय में प्रकट हो इसके लिए योगी लोग योग साधना करते हैं कैसे करते हैं योग साधना कैसे होती है कहते हैं कि कोह मोह ममता मद त्यागी आध्यात्मिक साधना के लिए ये छोड़ना पड़ते है कोह मन क्रोध मोह आसक्ति ममता निरातन मद मद मने भ्रमंड समझ लो मध जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है उसका नशा कर जाना मद के माने मादकता कहलाती है मद मादक पदार्थ को खाले तो उसको बुद्धि में मादकता चढ़ जाती है धन खाले, शराब पी ले सब मादक पदार्थ है तो जैसे ये मादक पदार्थ हैं, इसी प्रकार से संपत्ति भी मादक पदार्थ है धन भी मादक पदार्थ है उसके कारण से क्या होता है मन बुद्धि में मद आ जाता है वही मादकता जो है ये है ये सब छोड़नी पड़ती है इनको पहचाने ये मादकता क्या है मद किसे कहते हैं क्रोध किसे कहते हैं क्रोध तो जानते ही लोग का लेकिन मध की तरफ लोगों का ध्यान बन जाता है मध क्या है ममता भी समझते हैं मेरापन का भाव वो मदता है मोह के मैंने आ सकती है जहाँ मेरापन है वहाँ अटैचमेंट आ सकती है वो मोह हो गया या अज्ञान मोह हो गया लेकिन ये मद क्या है मध के माने है इसके पास धन बहुत इकट्ठा हो गया तो उसका मध हो गया उसको तो शक्ति बहुत आ गई शरीर में जैसे युवा अवस्था आ, आ गई शरीर में खूब ताकत लगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं किसी से भी लड़ेंगे तो किसको पटक देंगे किसी को भी मार सकते हैं इस प्रकार का शरीर में भाव आया तो वो मद हो गया शारीरिक बल का मध आ गया धन संपत्ति का मद आ गया किसी व्यक्ति के साथ बहुत लोग समर्थक बन गए पार्टी बन गई और पार्टी का नेता बन गया तो फिर क्या हुआ कि मद आ गया कि मेरे साथ इतने व्यक्ति हैं मैं दो चालू से कर सकता हूँ वो भी मादकता है वो और फिर किसी को राज्य मिल जाए कोई मुख्यमंत्री हो जाए प्रधानमंत्री हो जाए कहीं मंत्री बन जाए आजकल पहले जमाने में राजा हो गए तो जब राजा हो गए तो राज्य पद प्राप्त करके मत हो गया ये बात ऐसी लगी रामचरितमानस में आगे चल करके देखेंगे जब भगवान राम लक्ष्मण जी चले गए चित्रकूट पहुंच गए बनने वहाँ बात कर रहे थे भरत जी मिलने आ रहे हैं उनसे भगवान श्री राम जी से तो लक्ष्मण जी को जो संसार का एक तरीका है उसी प्रकार से लक्ष्मण जी सोचने लगे कहने लगे कि अब भरत हो गए राजा तो राजा होने के कारण से ऐसा लगता है की भरत को राजमद और राजमद होने के कारण ऐसी अब वो चाहते हैं यहाँ आकर के बन में हम लोग चले आए हैं तो यहाँ भी हम लोगों को मार करके निष्क राज करना चाहते हैं ये कहीं बात तो भगवान राम ने अब ये चाहे बात ऐसी हो कि लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा कहला करके भगवान राम के हृदय में भरत के प्रति जैसा भाव था वो व्यक्त कर रहा हो इसलिए भगवान राम कहने लगे की भरसाई हो की राजमद विधि हरिहर पद पाए में छे सिंधु भरत कि राज मद मद शब्द वही आता है कि भरा भरत को एक अयोध्या का राज्य ही क्या तो उस राज्य के अलावा विधि हरिहर पद ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए माना सारे ब्रह्मांड के स्वामी बन जाए सत के राजा हो जाए तो भी उनको मद नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता कि जैसे जो है समुद्र जो हो दूध का समुद्र हो उसमें कहीं एक दूध खट्टी डाल दी जाए उसमें तो उतने से कोई दूध का को समुद्र खट फोड़ी जाएगा दही बनकर जम फोड़ जाएगा जब तो ज्यादा दूध हो तो उसके लिए ज्यादा जान लगाना पड़ता है अगर दूध थोड़ा हो तो उसमें थोड़ी जान लगा करके दूध जमा दिया जाता है तो अभी समुद्र जहाँ दूध का हो उसको तो फाड़ने के लिए <laughs> तो बहुत ज्यादा खट्टा पदार्थ कुछ चाहिए तो कहते हैं कि काजी सीकर सिंधु सिंध बिना सिंध दूध के संतों को विनाश कर सकते बिना देखो कि जैसे भ्रज हैं उस प्रकार के संत स्वभाव इस प्रकार के देखो संतों का स्वभाव ऐसा भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग हैं तो उनका हृदय है तो भ्रज जैसा उनके हृदय की कल्पना करें उसमें फिर मत नहीं हो सकता तो ये मत छोड़ना पड़ता है ये मत छूटे जैसे भरत जी को कोई मत नहीं भारत को गुप्त मत नहीं क्योंकि भारत भर्द, भगवान के परम भक्त है भक्तों की श्रेणी में इसलिए उनको मत कैसे हो जाए ऐसे ज्ञानी लोग जो आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में सदा स्थित हैं, चित्त परमात्मा में सदा स्थित है ऐसे लोगों को दिखाई देता है कि जगत सब मिथ्या है सपने के समान है ऐसे माया में है इस माया में स्वप्न मिथ्या स्वप्न में कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसका मत क्या होना है उसका मत कुछ नहीं बेकार उसका इसलिए ज्ञानियों को भी जगत का मिथ्यार्थ देखकर के मद नहीं है भक्तों को उनका स्वभाव इस प्रकार का हो गया है कि जिसके कारण उनको मद नहीं है तो ये तो आखिर में छोड़ना ही पड़ते हैं ये सब विकार जाने चाहिए सारे जीवन का जो क्लेश है वो इन्ही के कारण से है। चाहे मद हो उसके कारण हो चाहे मोह हो।, हो उसके कारण हो चाहे ममता हो उसके कारण से हो चाहे क्रोध हो यही सब इस प्रकार के हैं। मानसिक विकार है मानसिक रोग हैं जिनके कारण नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनके समस्याओं का कारण यही है जब कोई समस्या हो तो इनको देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा तो नहीं कि इन, इनके कारण से कोई समस्या उत्पन्न हुई हो। तो आप देखेंगे और, और कोई कारण नहीं है यही समस्या होगी कहीं न -कहीन, कहीं कहीं न कहीं मोह होगा का, उसके कारण से कोई समस्या उत्पन्न हो गई होगी झगड़ा फसाद अशांति मारपाट हो गई होगी वो कहीं न कहीं ममता के कारण हो कहीं मध्य के कारण होगी कहीं न कहीं क्रोध के कारण होगी इन्हीं के कारण कहीं न कहीं होगी तो जीवन में जितनी अशांति है दुख है क्लेश है भय चिंता आदि है इन्हीं के कारण से तो जो लोग चाहते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करें उनको क्या करना पड़ता है वो सब इनको छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और भगवान की क्षण में जाते हैं और योग साधना करते हैं कोई तो ये समझे कि हमारा क्रोध छूट जाएगा अगर क्रोध हम नहीं क्रोध करेंगे तो कोई छूट जाएगा अगर हमको मध हो गया है तो हम मध नहीं करेंगे मत छूट जाएगा ऐसे नहीं छूट पेंगे अगर किसी को मद हो ज्ञान का मद हो धन का मद हो और वो क्या हम इसको छोड़ देंगे शास्त्रों में लिखा है मत नहीं करना चाहिए नहीं करें। पहली बात तो ये मद होगा तो भी वो करेगा हमें है ही नहीं मत हम्म उसको दिखाई नहीं पड़ेगा अपना विकार दोस्त दिखाई नहीं देगा और दिखाई भी पड़ा दोस्त को तब वो ये कहेगा हम इसको छोड़ देंगे क्या लगता है हमारी भीतर तो मानसिक विकार है हमारी भीतर तो उत्पन्न हुआ हम अपने छोड़ देंगे नहीं करेंगे लेकिन कहते कि ऐसे नहीं छूटते इनके छोड़ने के लिए योग साधना करनी पड़ती है बिना योग की ये छूटते नहीं योग है किस लिए इसीलिए जैसे निष्काम कर्म योग है भक्ति योग है ज्ञान योग है वो तो इसीलिए है कि अपने हृदय से सारे विकार दूर हों उनके स्थान में परमात्मा हृदय में आवे तो उसका आनंद उसकी शांति उसका प्रेम हृदय में छा जाए और तो जीवन आनंद बन जाए इसीलिए सब साधनाएं कोई तो व्यक्ति भगवान की भक्ति बहुत करे लेकिन क्रोध वैसे ही बना रहे मोह वैसे ही बना रहे इसके माने उसका भक्ति जो वो हो अभी प्रभावशाली नहीं है भक्ति अभी खोखली है दिखावती है बनावटी है अभी उस भक्ति में जो भक्ति का तत्व आना चाहिए वो अभी नहीं आया इसलिए उसे और भक्ति साधना करनी चाहिए भगवान का ज्यादा नाम जपे ज्यादा ध्यान करे ज्यादा पूजा करे ज्यादा सत्संग करे ये सब जो भक्ति के प्राप्त करने के साधन है उनके सब साधनों को खूब करे तब ये करते करते करते करते ये सारे विकार जो हैं ये सर्मात्मा जब हृदय में आता है तो ये सब दूर हो जाते हैं हृदय में दोनों से एक ही रह सकते हैं दोनों एक साथ नहीं रह सकते परमात्मा भी बना रहे और ये सब विकार भी काम करोद लोग मज भी बने रहे ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता अगर किसी को लगता है कि हम ऐसे हैं हमें दोनों बने रहते हैं हमारे दिन परमात्मा भी बना रहता है भक्ति भी बनी रहती है काम क्रोध आदमी बने रहते हैं तो उसे कहीं धानती है उसमें वो ऐसा हो सकता वो तुलसीदास का वो दुआ बिल्कुल जहाँ रात्रि है तहाँ दिन नहीं जहाँ दिन है तहा रात्रि नहीं जहाँ सूरज है वहाँ देरा नहीं जहाँ देरा है सूरज नहीं इसी प्रकार से जहाँ जिसके हृदय में परमात्मा है उसमें काम क्रोध आदि नहीं और जहाँ काम क्रोध है वर्णन करते है यही सब बातें गीता में भी देख लो वहाँ पर भी यही सब बातें लिखी हुई है यही बात यहाँ पर भी समझा रहे हैं वही लिखी हुई है कोई तो ऐसी नहीं है की रामायण में कुछ अलग बात लिखी गीता में कुछ अलग बात लिखी तो हमें गीता के बजाय रामायण आसान दिखाई देती है इसे ठीक है गीता कठिन है अरे करना वही सब चाहे संस्कृत में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे अंग्रेजी में पढ़ो आखिरकार वही योग साधना करनी है और अपने हृदय के विकार वही मिटाने हैं उनके हृदय में परमात्मा लाना परमात्मा हृदय में बसे और परमात्मा की प्रेरणा से जीवन जले चले तो जैसा परमात्म संतों का जीवन है ज्ञानियों का जीवन है भक्तों का जीवन है उस प्रकार का जीवन होना चाहिए रूप आ जाए जीवन का अब बताते हैं कि देखो योगी लोग जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके लक्षण यहाँ परमात्मा के बताते हैं कि ज्ञापक ब्रह्म अलक अविनाशी की जैसे को संबोधन करके भगवान राम को ही कहते हैं कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हो ज्ञापक हो अलक हो अलक बने दिखाई देने वाले नहीं हो अलख मिखाई देने, देने वाला अलग को दिखाई देने वाले नहीं हो लेकिन भगवान राम तो सामने हैं। दिखाई दे रहे हैं तो आगे फिर बाद में कहेंगे कि ऐसे होते हुए भी आप हमें अपने के बने हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरा है ये परमात्मा अपने आप में कैसा है अलग है और अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं होता चिदानंद चेतना स्वरूप है आनंद स्वरूप है निर्गुण है और गुण राशि है निर्गुण परमात्मा तो उसमें कोई गुण नहीं है तो सब तो है तो लेकिन वही परमात्मा सबुण साकार हो गया जैसे भगवान राम है तो उनमें सारे गुण आ गए अब यहाँ गुण कार्य क्या हो गया गुण राशि के माने अब कहते हैं आप तो गुण राशि हो तो इसके माने जितने भी सदगुण है सब आप में पास करते हैं जितने भी सदगुण है वे सब आपके ही रूप है जैसे किसी के हृदय में समस्त विश्व के लिए समस्त जन कल्याण के लिए सबके प्रति हृदय में प्रेम है तो ये ये प्रेम प्रेम क्या है? परमात्मा ही अगर हृदय में उदारता है क्षमा भाव है तो ये क्या है ये परमात्मा ही करूत है अगर किसी को सहनशीलता नहीं है क्षमा भाव नहीं है तो इसके माने क्या है हृदय में माया भरी हुई है वो सब ये नहीं करने देती परमात्मा दूर है इसलिए न क्षमा कर सकते हैं, न सहन कर सकते हैं। तो इसलिए यह हो गया कि यह है भगवान जो है गुण समस्त गुणों के भंडार हैं। मन समेत ही जानी मन बाणी जिस परमात्मा को जान नहीं सकते ऐसे परमात्मा और तर्क न सके सकल अनुमानी और बुद्धि भी तर्क के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते मैंने अनुमान परमा अनुमान अनुमानी मैंने अनुमान परमाण से जहाँ अनुमान किया जाता है वहाँ तर्क का प्रयोग किया जाता है अनुमान प्रमाण जो है वो तर्क पर आश्रित है प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रियों पर आश्रित है अनुमान प्रमाण में बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वहाँ बुद्धि का साधन जो है वो तर्क है इसलिए तर्क के द्वारा अनुमान करते हैं तो कहते हैं वो परमात्मा न हमारे इंद्रियों को उपलब्ध है न हमारे मन बुद्धि को तर्क के द्वारा उपलब्ध है उनसे भी परे है परमात्मा इसलिए मन बाणी से परमात्मा परे है ऐसा परमात्मा जो है महिमा निगम नीति कही परमात्मा कैसा है उसकी क्या महिमा है कि वेद भी उसकी महिमा नहीं कह पाए तो कहले नई रहे नई थी कि परमात्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है परमात्मा की बहुत महिमा बोली और फिर बाद में कह दिया लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है इतना ही नहीं है ऐसा ही नहीं है पहले बोले की देखो सारा ब्रह्मांड जितना दिखाई देता है इसे परमात्मा का रचा हुआ परमात्मा का ही अब फिर बोले कि देखो ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा नहीं जितना भी स्वर्गवादी लोग हैं गंभरवादी लोग हैं वो सब परमात्मा के रचे हुए हैं, सब परमात्मा है। के रूप हैं, बोले कि देखो वो जितने भी सूक्ष्म जगत हैं, वो सब परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का निरूपण भी इस प्रकार से करते है जो कुछ हमारे देखने सुनने जानने में आता है वो सब परमात्मा की रचना है परमात्मा के अधिस्थान होकर के ये सब प्राप्त होता है और बाद में कह देते हैं कि देखो ये सब परमात्मा नहीं है उसको नेत नीत कर देते हैं ऐसा ना समझो कि जगत का रूप परमात्मा ने धारण किया तो परमात्मा दिखाई देने लगा ये जगत ही परमात्मा है तो उसका निषेध करना पड़ा कि देखो तो तो इस जगत को न समझ बैठना की परमात्मा इसलिए नेतनेत करना पड़ता है जितनी भी स्थूल सृष्टि है वो भी परमात्मा ने जितनी सुख सृष्टि है वो भी परमात्मा ने जितनी विश्रेष्टि है वो मायाम है प्रकृति की रचना है परमात्मा इसका सबका अधिष्ठान सबके मूलों विद्यमान इसलिए नेत, नेत करके उसको परमात्मा को बोले कैसे जो टेह काल एक रस रही परमात्मा तो सदा तीनों काल में एक समान रहता एक रस रहने के माने ये है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अब तुलना कर लो जगत की जिसका नेत नीति किया स्थूल जगत और सुख ये परमात्मा नहीं है क्योंकि ये सब एक रस नहीं रहता परमात्मा का अपना स्वरूप लक्षण क्या है कि परमात्मा एक रस रहेगा एक रस रहने का तात्पर्य जैसा परमात्मा सदा वैसा ही रहे परमात्मा सब स्वरूप रहेगा परमात्मा चेतना स्वरूप सदा चेतन रहेगा परमात्मा आनंद स्वरूप तो सदा आनंद में रहेगा उसका आनंद घटेगा नहीं परमात्मा शांत स्वरूप है तो सदा परमात्मा शांत स्वरूप रहेगा उसकी शांति कभी नष्ट नहीं होगी ये परमात्मा का एक रस रहना है तीनों काल में एक रस रहना है कि मैंने भूतकाल में भी ऐसा ही था वर्तमान में ऐसा आगे भविष्य में भी ऐसे ही, ही रहेगा परमात्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा परमात्मा घटा घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं ये सब एक रस है <clears throat> एक रस्ता का ये भी अर्थ की परमात्मा में विभाजन नहीं होते विभेद नहीं है कोई परमात्मा में जैसे संसार की वस्तुओं का एक एक वस्तु को तोड़ो तो दो टुकड़े हो जाए, विभेद हो जाए इस प्रकार से परमात्मा में विभाजन संभव नहीं है वो सर्वत्र एक समान एक रस होकर के विद्यमान है उसे खंड खंड नहीं होते ये परमात्मा के सब लक्षण है तो उनको सबको परमात्मा का देखिए स्थिति में परमात्मा कैसा है कैसे निर्गुण है कैसे अखंड एक है और वो व्यापक है मैंने तो सर्वत्र व्यापक सर्वत्र विद्यमान अनंत होकर के सर्वत्र विद्यमान अब जो सर्वत्र विद्यमान कहते हैं तो भी एक प्रकार से सीमित हो जाता है सर्वत्र विद्यमान सर्व परमा सारा जगत पर तो विद्यमान सारी जगत में विद्यमान है लेकिन परमात्मा सारे जगत में ही विद्यमान हो ऐसा नहीं है जगत के अतीत भी है जगत न भी हो तो भी परमात्मा विद्यमान ये भी मान की जगत की एक कोई सीमा है कहीं पर तो पहुंच करके जगत है उसके बाद जगत नहीं है और जहाँ जगत नहीं है वहाँ क्या है परमात्मा मात्र भी है ऐसा नहीं जगत जहाँ ना हो वहाँ परमात्मा ने इसलिए परमात्मा जब व्यापक बोलते हैं, तब वो ये कहते हैं कि परमात्मा जो है वो हो जैसे कि पुरुष सूत्र में आता है गीता के भी दसवीं अध्याय के अंतिम श्लोक में आता है कि परमात्मा जो है वो तो बहुत व्यापक है और ये जगत तो परमात्मा के एकांश एकांश स्थितम जगत ये जगत जिस परमात्मा के एक अंश में स्थित है अंश मान उसके एक भाग में छोटे से बहुत छोटे भाग में तो ये जगत उसमें स्थित है तो परमात्मा की व्यापकता कैसे हुई केवल जगत का ही ध्यान करके परमात्मा की व्यापकता नहीं समझी जा सकती उसके लिए ये कि जगत के अतीत होकर के परमात्मा विद्यमान अपने समझने के लिए थोड़ा सा बताने के लिए सच एक आश्रय ले लिया तो बताया कि देखो त्रिपादम तीन पाप जो होकर के दिव्य वो परमात्मा दिव्य परमात्मा जगत के परे तीन पाप के तो परे एक पाप में सारा जगत एक का तो सारा जगत की रचना हो गई और थ्री फोर्थ उससे भी आगे वो सब परमात्मा फिर भी विद्यमान है इसलिए परमात्मा इस जगत की अपेक्षा से बहुत अधिक व्यापक जगत ही बड़ा व्यापक है आकाश ही बड़ा व्यापक है लेकिन आकाश तो परमात्मा के एकांश में ऐसी व्यापकता है इसलिए परमात्मा को समझने के लिए इन शब्दों के ऊपर बार बार विचार करना पड़ता है हम अपनी अकल से जितनी भी व्यापक शब्द का मान डिक्शनरी में देख भी ले व्यापक सर्वत्र विद्यमान शब्द के मौजूद ऑल परवेंडिंग इस पर अगर मन दिक्षण मिल भी जाए तो उतने अर्थ से काम नहीं चलेगा शास्त्र कहता अभी जो तुम्हारा ये अर्थ है ये अर्थ तुम्हारा गलत है यह सत्य है तो आंशिक सत्य है पूरी बात नहीं है पूरी बात के लिए परमात्मा जैसा व्यापक है उसकी व्यापकता को समझो और परमात्मा विपक परमात्मा का स्मरण करो जब परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा की व्यापकता का भी स्मरण करना पड़ता और फिर मनोविज्ञान के सिद्धांत आते हैं जो व्यक्ति परमात्मा की व्यापकता का स्मरण करेगा और परमात्मा जगत का पहले व्यापकता को देखे और फिर जगत से भी और ज्यादा नहीं तो कम से कम तीन गुना और ऐसे करके परमात्मा की व्यापकता का स्मरण करो तो देखो जब तक की बुद्धि व्यापक नहीं होगी तो उसकी व्यापकता बुद्धि में कैसे आएगी हम कल्पना भी करें उस व्यापकता की तो बुद्धि को स्वयं एक्सपेंड होना पड़ेगा फैलना पड़ेगा और नियम यह है कि जब बुद्धि व्यापक होती है तो उसमें परमात्मा का आनंद प्रकट होता है और जब बुद्धि संकीर्ण होती है तब तो उसमें जो है वो दुख का अनुभव होने लगता है एक नियम ये भी है अगर कोई व्यक्ति उदास रहता दुखी रहता है मैंने बुद्धि संकीर्ण प्रसन्न होने के लिए क्या करो बुद्धि को व्यापक बनाओ और बुद्धि को व्यापक बनाने के लिए बुद्धि को कोई आश्रय दो व्यापकता का अनंतता की परमात्मा का स्मरण करो परमात्मा अनंत है तो उसके साथ जब अनंतता का व्यापकता का उसका स्मरण करेंगे तो बुद्धि भी व्यापक होगी शुरू शुरू में बुद्धि वहाँ तक जाएगी नहीं मैंने बुद्धि बहुत संकुचित जिसकी होगी अगर उससे परमात्मा की बात कही भी जाएगा जैसे परमात्मा भी है भगवान भी तो है तो संकुचित व्यक्ति परमात्मा को कैसा कल्पना करेगी जैसे एक मनुष्य है ऐसे वो समझेगा कि जैसे ये एक मनुष्य होता तमाम आदमी दिखाई देते हैं, ऐसे एक आदमी की आकार का एक परमात्मा भी होगा वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता कंसी बाके भी इतना बड़ा सिर होगा इतने बड़े हाथ होंगे बड़ा तैयार हो गए हाँ करके वो कल्पना कर लेगा परमात्मा किस रूप में अगर कहीं कल्पना करता है तो उसके मारे क्या कि तो उसके बुद्धि शरीर की जितनी सीमा है उससे बुद्धि उससे आगे सोचने में बुद्धि में सामर्थ नहीं उसके कारण से कुछ नहीं सोच करके बैठ गया लेकिन जब धीरे धीरे योग साधना करे तो उसमें अभ्यास है तो थोड़े से फिर और बढ़ाओ तो बुद्धि को और बढ़ाओ संत लोग एक्सरसाइजेज बताते शिवानंद जी ने स्वामी शिवानंद जी ने एक एक्सरसाइज बताई बुद्धि को व्यापक बनाने के लिए कहा भाई अगर आप किसी नगर में रहते हो आपका तीन खंड का मकान दो खंड चार खंड का है कदाचित आपका मकान कोई बारह खंड का बीस खंड का है तो सबसे ऊपरी खंड में चल जाए और फिर वहां से आप आकाश की तरफ देखो और आसपास देखो है? वहां से आसपास कितना दिखाई देगा तो? क्या उतना ही दिखाई देगा जितना आप नीचे के खंड में आप जितने कमरे में बैठे तो उतना ही दिखाई देगा तो दोनों में जो दिखाई देने का अंतर पड़ा ये क्या है जो लोग मेरे अपने कमरे में बैठे काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि संकुचित हो जाती है कमरी भर दिखाई देता है कमरी भर की चीजें उतनी बड़ी दुनिया समझ में आती इतना बड़ा कमरा अपनी बुद्धि को व्यापक बनाने के लिए वो कहते हैं कि भाई कमरे में काम करते हुए करो सुबह शाम कभी आकाश छत पर चढ़ो और वहां चढ़ करके आकाश को देखो तो घंटे आधे घंटे खुले आकाश में रहो देखो चरगाह को देखो दूर तक फैली हुई पृथ्वी को देखो दूर तक फैले हुए आकाश को देखो जब उसको सबको देखोगे तो कुछ न कुछ बुद्धि व्यापक होगी उसको जब व्यापक आपको देखो तो कभी कभी अभी जैसे बंबई गए पूना गए तो वहाँ सब बड़ी झूमी खड़ने की बिल्डिंग है और लोग क्या कहने लगे की बस ऊपर जो है दो तीन खंड और रह गए हैं चलो ऊपर चढ़ करके बड़ा अच्छा दिखाई देता है और चलो चलो जबरदस्ती ऊपर छत के ऊपर चल करके दिखाई देखो कैसा दिखाई देता है तारा मंदिर तमाम दिवाली ऐसी चारों तरफ बल्ब जल रहे एक पूरी बड़े भारी एक दिवाली जैसी चमाचम चमाचम तरफ हो रही है रात के समय में आकाशन चढ़ते दिखाई दे रहे और लोगों को उसको ऊपर चढ़ करके बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगने के माने क्या है अच्छा लगने माने सुखानुभूति होती है अच्छा लगने क्या बुरा लगने के मन दुख लगता है अच्छा लगता है अब उनको वहाँ उतना सब देख करके अच्छा क्यों लगता है और उसका वेदांत तो और अपने शास्त्र क्या बताते हैं क्यों अच्छा लग रहा तो है क्या बात अच्छा लग जो है सो तो है अच्छा इसलिए लग रहा है की नीचे कमरे में बैठे थे तो, तो बुद्धि कैसी थी चंकुचित थी अब वहाँ आकर के सब क्या हुआ तब तो बुद्धि एक्सपेंड हुई जब एक्सपेंड हुई तब उसमें सुखानुभूति मिला अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देख ले जिसकी बुद्धि संकुचित होगी उसको सुखानुभूति नहीं होगी जिसकी बुद्धि व्यापक होगी उसको सुखानुभूति होगी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मैंने ऐसे करके प्रैक्टिकल करके देख ले छत चढ़ करके देख ले अपने आप जो सुखानुभूति लगे अब अगर कोई व्यक्ति इसी के आगे और चलो शासकर कहते हैं थी तो ठीक है तो मैंने किता दिखाई दिया अरे दिखाई दिया तो एक नगर खुना भरते हुए दिखाई दिया आप ऊपर चढ़े तो आपको मूल भर तो दिखाई दिया और फिर उसके बाद आकाश के पार भी लेकिन अब आगे चलो अपनी बुद्धि को और बढ़ाओ ये देखो कि जितना भी हमको दिखाई दिया वो तो सब सारे जगत का एक बहुत छोटा भाग है छत्तीस देख लिया अरे पृथ्वी उतनी बड़ी है क्या जितनी बड़ी छतियों पर छोड़ कर देख ली है स्वयं तो देखो पृथ्वी कितनी बड़ी है और तो कितने ऐसे नगर है आपको कोई ऊना के ऊपर चढ़ करके बम्बई की छत के ऊपर चढ़ करके बीस खंडी के ऊपर चढ़ करके आपको कोई न्यूयॉर्क खड़ी खा चल रहा में वो भी तो है राशि लंदन थोड़ी दिखाई देने लगा कितनी बड़ी पृथ्वी है वो भी सब है उसको बुद्धि में देखो सोचो उसको व्यापक बनाओ बुद्धि को और फिर देखो की जितनी भी पृथ्वी है और जितने तारामंडल हैं और जितना भी आकाश है वो भी परमात्मा के एक अंश में अपनी बुद्धि को और फला अगर बुद्ध उसी दिशा में फलती चलिया फलती चलिया, चलिया तो क्या होगा जो हमारा वैक्तिक अहंकार वो नष्ट होगा और परमात्मा से आनंद हम अनुभव करने लगेंगे इसलिए परमात्मा का आनंद अनुभव करना एक सूत्र कि अपनी बुद्धि को वापस व्यापक तो अगर केवल केवल अपना पेट भरना और केवल अपना आराम इस अगर बुद्धि रहे तो दुखी रहेंगे। चाहे कहा बढ़िया खाना मिल जाए चाहे कहा बढ़िया पहना मिल जाए चाहे कहाँ बढ़िया हवा मिल जाए लेकिन दुखी रहे वो आनंद परमात्मा का जो आनंद व्यापक बुद्धि का वो आनंद आपको मिल नहीं, नहीं सकता उसके लिए आपको बुद्धि को एक्सपेंड करना पड़ेगा फैलाना पड़ेगा बुद्धि व्यापक बचे जो लोग महापुरुष है उनकी शक्ति बुद्धि व्यापक है हुई है जितने भी महापुरुष हुए कोई भी आपको महापुरुष में आता हो इतिहास में तो आप देखेंगे की उनकी बुद्धि शक्ति व्यापक रही व्यापक देश काल में व्यापक रही है वो देखते रहे की जिस समय भी उनका जीवन रहा है उसके आगे के हजारों वर्षों को भी उनको दिखाई देता रहा है काल के दृष्टि वे रहते रहे एक देश में एक नगर में लेकिन उनकी बुद्धि सारी पृथ्वी पर सारे जितने मानव मात्र हैं, वो सब उनकी बुद्धि में रहे सबका हित कल्याण उनके मन में रहा तब उनके महान पुरुष हुए कोई अपने ही घर परिवार को पेट भर लेना महापुरुष के लक्षण नहीं है केवल अपने ही पेट भर लेना किसी महापुरुष का लक्षण नहीं है जब महापुरुषता में जब उसकी बुद्धि व्यापक हो तो सारे विश्व के जितने प्राणी मनुष्य हैं सब अपने हैं सबका हितु सोचना है सब सुख रहे हैं सब प्रसन्न रहे किसके लिए क्या करना ऐसी जब व्यापक बुद्धि हो तो उसके लिए व्यक्ति जब जीवन जियेगा तो उसमें आनंद का आनंद होगा इसलिए परमात्मा की तो एक गुण गथा कहाँ तक चाहिए व्यापकता को कहो तो ये महीना परमात्मा कैसा परमात्मा व्यापक व्यापक परमात्मा भी वो आनंद देने आगे कहते हैं परमात्मा चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप और जैसे ऐसी बुद्धि व्यापक होती है वैसे वैसे ज्ञान का विस्तार होता है और जैसे ऐसी बुद्धि व्यापक होती है वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होती है इसलिए कहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है परमात्मा सर्व व्यापक है, है। ये सब परमात्मा के लक्षण इस प्रकार के देखे अब ये सब जब परमात्मा को तो अलग कहते हैं अविनाशी कहते हैं निर्गुण कहते हैं तब ये कहना चाहते है की आप अपने जगत में ही अपनी बुद्धि को फसाई मत रखो ये जगत जो विकारी है परिवर्तनशील है बंदे बिगड़ने वाला है सीमित है संकुचित है अपनी बुद्धि को इस जगत से भी बाहर ले जाओ इसके भी परी अपनी बुद्धि को पहुंचा पहुँचाओ और उस परमात्मा को समझने की कोशिश करो ऐसा परमात्मा कहते हैं अंत में ये भी कह देते हैं कि इतना आगे बढ़ो इतना आगे बढ़ो कि आपके मन बुद्धि पीछे छूट जाए और आप आगे निकल जाओ ऐसा भी हो सकता संतों का ये कहना है शास्त्रों का कहना है किसी प्रकार की योग साधना करते रहे अपने मन बुद्धि को जापक बनाते रहे, रहे, बनाते तो परिणाम ये होगा कि वो बुद्धि धीरे धीरे करके परमात्मा में हो जाएगी और बुद्धि की बुद्धिता समाप्त हो जाएगी मन पीछे रह जाएगा इंद्रिया पीछे रह जाएंगी, बुद्धि पीछे रह जाएगी कल्पना तो करो की मान लो समुद्र के ऊपर बहुत सी कर्म एक कर्म ने क्या निश्चय किया कि हम एक्सपेंड हो फैल जाए छोटी बजाय करंग तरंग हो जाए वो तो तरंग फैली पानी के ऊपर फैलती गई फैलती गई तो वो तरंग जो है पानी के ऊपर एक मील उसने पानी को कवर कर दिया तरंग ने फिर और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो उसने समुद्र के ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर वो फैल गई वो तरंग और आगे फैली और आगे फैली जितना पानी समुद्र तो के ऊपर था जहाँ तक समुद्र था वो सबके ऊपर वो तरंग फैल गई अब बताओ तरंग का रूप क्या होगा तो सब पानी के ऊपर फैल जाएगी बुद्धि काम करती मैंने तरंग क्या हो गई वो जल रूप हो गई। अब तरंग में जल में कोई अंतर नहीं रहेगा बस यही सिद्धांत उसका बुद्धि होती गई होती गई होती गई तो अंत में क्या हो गई इतनी व्यापक हो गई परमात्मा रूप से और बुद्धि की बुद्धता समाप्त अब हम है जहाँ सारे पानी के ऊपर फैल जाए और न यहाँ उस बुद्धि को बुद्धि कहेंगे जो परमात्मा ही सारे परमात्मा न बुद्धि हो जाए ऐसा अनंत परमात्मा जिसमे बुद्धि छा जाए तो बुद्ध भी अगर अनंत हो जाए तो बुद्धि बुद्धि तो तभी है जब तक वो सीमित रहे तब तक उसका नाम बुद्धि है मन है और जहाँ वो अनंत हो जाए उसको बुद्धि नहीं कहेंगे मन नहीं कहेंगे वो आत्मा हो जाए, परमात्मा हो जाए वैसे कहते हैं मन समेत जान न बानी न सके ही सकल अनुमानी महिला निगम नीत कही गायी और जो तुम काल एक रस रहा ऐसा जो परमात्मा है उसके लिए कहते हैं नये विषय नौका भयो सो समस्त सुख मूल समस्त सुख जो मूल परमात्मा है वो मेरे लिए नेत्रों का विषय बन गया मैंने भगवान ने उतार ले लिया और जनक जी ने देखा की वही परमात्मा सघुन साकार तो मैंने ये शास्त्र हमारे शास्त्र जो हैं ये है वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, रामायण हैं, महाभारत हैं, जितने भी अपने धर्म ग्रंथ है इन धर्म ग्रंथों में परमात्मा कैसा है परमात्मा तीनों रूप में है तीन परमात्मा नहीं एक परमात्मा है लेकिन परमात्मा के तीनों रूप निर्गुण निराकार भी है और परमात्मा सगुण भी सगुण और निराकार परमात्मा जो है वो हो सगुण और साकार भी परमात्मा सगुण साकार हो तो दिखाई देने लगे सामने परमात्मा सगुण हो और निराकार हो तो फिर वो बुद्धिगम में बन जाए और परमात्मा निर्गुण निराकार हो जाए तो बुद्धिगर में भी नहीं रह जाओ उसके भी परे पहुंच जाए परमात्मा परमात्मा अपने नित्य रूप में निर्कुण निराह रही है तो वही अपनी माया शक्ति से सगुण भी हो गया फिर अपनी और उसने माया लगाई तो फिर सगुण के सगुण साकार रूप भी धारण कर लिया जैसे भगवान राम और कृष्ण रूप में तो कहते हैं इन तीनों रूपों में सगुन साकार की महिमा क्या है कि सगुन साकार रूप में परमात्मा ज्यादा देर सामने नहीं रहेगा लेकिन कम से कम हमें आँखों से दिखेगा तो ये तो विशेषता हो गई और निर्गुण निरा परमात्मा वो सदा विद्यमान रहेगा अगर वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो सराव उपलब्ध होगा अनुपलब्ध फिर हो ही नहीं सकता लेकिन कहा यह है कि हमें इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होगा हो अपनी बुद्धि उपलब्ध नहीं होगा उनके परे हो जाएगा अब भाई जिस जैसे परमात्मा में प्रीत हो कोई कहे परमात्मा थोड़ी देर भरी दिखाई दे लेकिन हमें आँखों से दिखना चाहिए तो फिर उसी प्रकार साधना करे परमात्मा में प्रेम होगा तो परमात्मा आकर थोड़ी देर सामने आ जाए जैसे ध्रुव के था था था सामने आ गया जैसे प्रभात के सामने आ गया अगर नहीं हम थोड़े जैसे संतुष्ट नहीं है हम तो वो परमात्मा मिलना चाहिए हमेशा के लिए एक समान प्राप्त हो जाए एक क्षण तो तो के लिए भी लुप्त न हो तो, तो फिर निर्गुण के तरफ प्रयास करो उसको पहुँचते पहुँचते जहाँ मन बुद्ध उसी में सिद्ध हो गए तो परमात्मा प्राप्त हो गया हमेशा के लिए प्राप्त हो गया फिर कहीं जा नहीं सकता लुप्त नहीं हो सकता अप्रगत नहीं हो सकता सुबह सुबह सुबह रहेगा इसलिए कहते हैं कि जनक जी को लगता है की देखो ऐसा परमात्मा जिन निर्गुण आकर परमात्मा तो सर्वतो सब एक सर्वत्रता वो हमें अपनी आंखों से दिख गया तो यही उनको महिमा दिखाई देती है आँखों से दिख जाना तो बहुत बड़ी बात है तो उसके कारण प्रसन्न देख करके उनको तो, तो सभी लाभ जगजीव का भय अनुकूल ये याद रखनी चाहिए अपन की खूब अच्छी तरह से सभी लाभ जगजीव का संसार में जीव को सब प्रकार के लाभ कैसे अनुकूल अगर ईश्वर अनुकूल है तो जीव को सब लाभ इसलिए ईश्वर इस को अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए साधना इसलिए करें कि इस ईश्वर अनुकूल हो जाए और आप कहो कि पंक्ति गलत है तो पंक्ति में गलती नहीं है अपनी समझ में गलती है अपनी साधना में गलती है इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस पंक्ति को सत्य करे अपनी साधना के द्वारा कि परमात्मा को अनुकूल बनावे परमात्मा साधना करते करते परमात्मा में प्रेम होते होते परमात्मा जहाँ अनुकूल हो गया तब तो काम के लोग जितने बेकार बताए तो सब शांत हो गए कहीं आसक्ति नहीं रहेगी कहीं अटैचमेंट नहीं रह गया कहीं मेरा तेरा नहीं रह गया अब परमात्मा एक हृदय में बात करने लगा तो फिर क्या सारे सुख हो गए तो कुछ दुख नहीं और तो सब प्रकार के उसके सब लाभ कह दिया लाभ के मैंने यह है की भौतिक लाभ पार्मार्थिक लाभ <session>. <upph śình> और फिर उन लाभों में भी लाभ आनंद का लाभ सुख का लाभ शांति का लाभ प्रसन्नता का लाभ मोद का लाभ जिसको भी जो भी लाभ लगते हो ये सब परमात्मा के ही अनुकूल होने से प्राप्त होते हैं परमात्मा के प्रतिकूल होने से कोई लाभ नहीं परमात्मा के प्रतिकूल होने से कोई सुख नहीं इतनी बात अच्छी तरह से पक्का करके समझ लेनी चाहिए की जो लोग समझते हैं संसार में जिन लोगों का बहुत धन बड़ा भारी मकान है वही सुखी है और उन्हें भ्रष्टाचार के द्वारा ही प्राप्त कर लिया बेईमानी के द्वारा प्राप्त कर लिया और ये कुछ उनके लिए नहीं है उनके लिए ही, ही सबसे बड़ी शक्ति है उसी के द्वारा उन्होंने इतना प्राप्त कर लिया, और बड़े इससे ज्यादा मूर्खता का को कोई लक्षण नहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता तो महामूर्ख उसे इतना भी पता नहीं सुख कहते किसे इसलिए जो वो ऐसी मूर्खता महामूर्ख तो नहीं होना चाहिए जब तो तो तो थोड़ा मूर्ख हो थो तो बात दूसरी है महामूर्खता कोई नहीं वो तो राजोह में पड़ा हुआ महामूर्ख व्यक्ति दिशा में चला जाएगा भागता रहेगा वो सुनेगा नहीं कहीं किसी अंत में उसी गड्ढे में गिरेगा जहां जाकर के सारा संसार जिस गड्ढे में गिरा हुआ प्रताड़ित हो रहा है दुखी हो रहा है उसी गड्ढे में जा गिरेगा इसलिए व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति हो सकता है मूर्ख हो सकता परमात्मा प्राप्त उसे नहीं ऐसा हो सकता है लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कृप संकल्प है जानना चाहता है तो समझो वो ज्यादा मूर्ख नहीं है उसकी मूर्खता कभी न कभी खत्म हो जाएगी कभी न कभी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और उसे जीवन का महानतम जो लक्ष्य है उसे कभी प्राप्त हो जाएगा लेकिन जो इस बात को सुनते ही नहीं अपने मन में जो उन्होंने धारणा बना रखी है और ये सब कहने की बातें हैं दसल बात तो यही है कि दुनिया में जो बेईमान है वही चुकी इसी बात को हर सब बात सुनने के बाद में बाद में यही कह दिया कि दुनिया में वही चुकी जो सबसे ज्यादा बेईमान है तो उनके समान कोई मूर्ख उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती इसलिए इस पंक्ति को याद रखे जीवन का सुख आनंद सफलता पूर्णता किस बात में है परमात्मा में अपना परमात्मा से माता जोड़े परमात्मा हमारे अनुकूल बने सबई लाग जग जीव कहा नान्याघुपते हृदय सुमदी सत्यं दवामे चवाना भक्ति प्रयच रघुपुंभव निर्भरा मे काोषि कुमार